दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही ब्राह्मणों के सापसी यदवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारिका चले आवे श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरुदेश को चला गया उसके चले जाने के बाद श्रीकृष्ण ने बब्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए कहीं ऐसा न हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले बब्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा से वे ज्यो ही द्वारका के लिए प्रस्थित हुए त्यो ही ब्राह्मणों के श्राप से प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल एक ब्याधे के लोहमय मुद्दर में जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा जिसकी चोट से सता उनकी मृत्यु हो गई बब्रो को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा भैया बलराम जी आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें तब तक मैं स्त्रियों को कुटुम्बीजनों के संरक्षण में सौंप आता हूं। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और अपने पिता बसदेव जी से बोले आप अर्जुन के आने की बात देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें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 मिलाप करती हुई युतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले देवियों नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं वे तुम्हें संकट से बचावेंगे यह कहकर वे चले गए वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे श्री कृष्ण के देखते देखते, देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला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 चक्रमंद अतिषंड दुर्मुख और अमृत आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे स्वयं राजा वरुण ने भी वहाँ पदार्पण किया था इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ पाद्य आदि के द्वारा पूजन किया भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उन सोने वन में विचरने लगे घूमते घूमते हुए एक पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे परोकाल में गांधारी देवी ने जो श्राप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर ध्यान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्वे और अविनाशी देवता थे तो भी उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा के लिए परमधाम पधारने के उद्देश्य से मन वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्रीकृष्ण के पैर में बाढ़ मारकर घाव कर दिया उसका चित्त मृग में आसक्त था इसलिए श्रीकृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था बाण मारने के बाद जब अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित चार भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्रीकृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी अब तो जरा अपने को निर... अपराधी मानकर मन मन ही मन बहुत संकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा उस व्याप्त करते हुए वे उधलोक में अर्थात अपने परम धाम को चले गए अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र अश्विनी कुमार रुद्र आदित्य वसु विश्व देव मुनि सिद्ध और अपसराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता ऋषि चारण गंधर्व अप्सरा सिद्ध और साधगरों ने विनित भाव से उनका पूजन किया देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया